C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्थि पुस्तक रिमजिम में संकलेत पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है कक्कू बच्चो सबसे पहले सुनो ये कविता पाठ नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसलिए हम इसे चड़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल मानी मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। यह तो जाता भडक ककू। करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसी लिये तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिड़ जाए। रहता मुह जो सदा भुलाए, गाना जिसको जरा ना आए।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 यह कविता पाठ नाम है उसका कककू नाम है उसका कककू कककू माने कोयल होता लेकिन यह तो दिन भर रोता कककू माने कोयल होता लेकिन यह तो दिन भर रोता इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू नाम है उसका कककू नाम है उसका कक्कु कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठटोली यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठटोली इसीलिए तो कभी-कभी हम कहते इसको बक्कु इसीलिए तो कभी-कभी हम कहते इसको बक्कु नाम है उसका कक्कु नाम है उसका कक्कु कक्कु वह जो गाना गाए कक्कु वह जो गाना गाए बात-बात में जो चिढ़ जाए बात-बात में जो चिढ़ जाए रहता मूदो सदा फुलाए रहता मुजो सदा फुलाए गाना जिसको जरा ना आए गाना जिसको जरा ना आए ऐसे झगड़ा लू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कु ऐसे झगड़ा लू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कु नाम है उसका कक्कु नाम है उसका कक्कु और अब अंत में सुनो यह कविता संगीत के साथ नाम है उसका कककू कककू माने कोयल होता कककू माने कोयल होता लेकिन यह तो दिन भर रोता mm -hmm. Mm -hmm. लेकिन यह तो दिन भर रोता इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सककू कहते इसको सककू कहते इसको सककू नाम है उसका कककू बोली मेरी जिसकी बोली यह तो जाता भड़क करो जब इस से तनखठठोली इस से तनखठठोली इस से तनखठठोली इसीलिए तो कभी-कभी हम कहते इसको बक्कू कहते इसको बक्कू कहते इसको बक्कू नाम है उसका बक्कू खक्कू वह जो गाना गाए खक्कू वह जो गाना गाए बात बात में जो चिढ़ जाए बात बात में जो चिढ़ जाए रहता मुह जो सदा फुलाए रहता मुह जो सदा फुलाए गाना जिसको जनाना आए गाना जिसको जनाना आए ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू ना मेरे स्कककू ना मेरे स्कककू ना मेरे स्कककू ना मेरे स्कककू ना मेरे स्कककू कककू अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर काव्य रचना रमेश चंद्र शाह संगीतकार हरभजन सिंह गायन स्वर अनुजा बिसारिया संजय भटनागर और बच्चे वाचन स्वर राशि त्रिवेदी तकनीकी निर्देशन सतीश लाले ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन